और सब हर्षित होकर चले आकाश में देवता फूल बरसाने लगे और जय जयकार होने लगी सरगत अभी चूंकि भगवान राम वहाँ ऐसी से, जन्मास से जा रहे हैं इसलिए उसके बीच में जय जयकार जय धुनी आकाश फूलों के बसा ये सब रखी जा रहे है। सव, हैं बधु तिन कुर सब तब आए पितुपास उसके बाद जो है ये है के साथ में भगवान राम इस चारो पर चारो बधु ये सब कहा पहुँचे पितुपास जहाँ महाराज दशरथ थे वहाँ पहुँचे इसका तात्पर्य है कि महाराज दशरथ जहाँ ठहरे थे वही चारों भाई भी ठहरे हुए थे और जब विदा होकर वहाँ पर वो पहुँची मधुमे भी तो वहीं पे जहाँ महाराज दशरथ थे उसी भवन में ये भी पहुंचे अब उस भवन में अलग अलग कमरे हो सकते हैं अलग अलग बहुत जगह ठहरने के लिए स्थान हो सकता है एक ही कमरा नहीं लेकिन सब के सब वही एक ही भवन में ठहरे थे वही सबको मिल गए जैसे की महाराज दशरथ ने देखा कि सारा पुत्र आ गए और सारा पुत्रिया भी आ गई उनको प्राप्त किया शोभा मंगल मोद भरी उनके उद्देवनवास जन, जन, और उस समय शोभा जन्वासी की शोभा जैसी सब आ गये जन्वासी में हलचल मच गई, उसकी सुंदरता और बढ़ गई, और सब उमंग बढ़ गई, सब उत्साह सब में आ गया इस प्रकार से वहाँ पर जन्वासी में सबके सब पहुंच गयी ये कार्य वो विवाह का यहाँ सम्पन्न अब आप देखेंगे की यहाँ पर ये जो छंद है जैसा चार छंद हुआ के पहले का ये चार चार छंद पहले दिल्ली चले आ रहे हैं जब से विवाह का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ तब से ये छंदों में वर्णन चला रहा चौथाइयाँ भी थी धोहे भी थे लेकिन छंद भी थे लेकिन अब आगे देखते हैं, की चूंकि विवाह का कार्यक्रम सम्पन्न हो गया है इसलिए छंद बंद